आज महान अश्वेत अन्वेषक अन्वेषकेंट प्रारंभिक अमेरिकी एक्सप्लोरर, 1500 से पंद्रह फरवरी पंद्रह का साल था पांच बड़े जहाज स्पेन के बंदरगाह में इंतजार कर रहे थे सैकड़ों लोग सवार थे उनमें सैनिक बचने वाले और साहसिक कार्य करने वाले लोग भी थे वे अमेरिका नामक एक नए देश में जा रहे थे राजा फर्डिलैंड फ्लोरिडा नामक क्षेत्र का पता लगाने के लिए उन्हें वहाँ भेज रहे थे क्या उन्हें वहाँ धन दौलत सोना चांदी मिलेगी क्या वहां खतरे होंगे इसका उत्तर कोई नहीं जानता था बोर्ड पर मौजूद लोगों में नाम का एक युवक था एस्टेबन का जन्म मोरक्को में उत्तरी अफ्रीका में हुआ था एक दिन उसे पकड़कर स्पेन में गुलाम बनाकर लाया गया एंड्रेस डोरेंटेस उसके मालिक थे के साथ नए देश की यात्रा कर रहा था एस्टेबन डोरेंटेस के साथ नए देश की यात्रा कर रहा था अप्रैल पंद्रह में अभियान फ्लोरिडा पहुंचा 300 सबसे मजबूत पुरुषों को नए देश में अंदर जाने के लिए चुना गया उन चुने लोगों में से एक था महिलाओं और बच्चों सहित बाकी लोग जहाज पर ही रहे 300 पुरुषों ने अप्रवासी अमेरिकी मूल निवासियों से मुलाकात की पुरुषों ने मूल अमेरिकियों के साथ लड़ाई लड़ी उन्होंने अमेरिकी मूल निवासियों के गांवों पर हमला किया अपाला नामक गाँव के योद्धा बहुत ताकतवर और बहादुर थे वे धनुष और बाणों से लड़े और फिर स्पेन वहां से भागे कई स्पेनियार्ड मारे भी गए जो बच गए उन्होंने जहाजों पर लौटने की कोशिश और खतरनाक से भरे दल, दल से यात्रा की। झुंड को किया हर दिनों की मृत्यु बीमारियों भुक, से हर दिन पुरुषों की मृत्यु बीमारियों बुखार और भुखमरी से हुई जहाज उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए तब बचे लोगों ने पानी से यात्रा करने का फैसला किया उन्होंने पांच लकड़ी के नावों का निर्माण किया और उन पर पाल लगाई लेकिन वे गलत दिशा में रवाना हुए वो जिन स्थानों से गुजरे वे बाद में जॉर्जिया अलाबामा मिसिस्पी और लुसियाना के राज्य बने तीन नावें समुद्र में खो गई अन्य दो नौकाएं टेक्स के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई एस्टेबन उन नौकाओं में से एक में था उसके मालिक डोरटेस दूसरे नाव में थे दोनों दुर्घटना में बच गए एसटेबन और उसके बाकी साथियों को कपोकुस नामक एक मूल अमेरिकी जनजाति ने पकड़ लिया लगभग पाँच वर्षों तक खोजकर्ता अमेरिकी मूल निवासियों के कैदियों के रूप में रहे अंत में केवल चार खोजकर्ता अल्फोंसो डेल माल्डोनो एंडल्डो माल, कैबेजा डीवेका और एस्टेबन ही बचे एस्टेबन एक स्मार्ट कैदी था उसने मूल अमेरिकी लोगों के साथ मित्रता बनाई उसने उनकी भाषा सीखी और उनके देश के बारे में सीखा पंद्रह में एस्टेबन डोरेंटेस डी वेका और मालडोनाल्डो कैद भाग निकले उन्होंने मैक्सिको सिटी में एक स्पेनिश बस्ती में जाने का फैसला किया एस्टेबन ने जंगल के रास्ते का नेतृत्व किया उसने अमेरिकी मूल निवासियों के तौर तरीकों को करीबी से देखा था इसलिए वह जानता था कि भोजन कैसे खोजा जाए और जंगली जानवरों से कैसे सुरक्षित रहा जाए उसने यात्रा में अपने साथियों को जीवित रखा एस्टेबन ने अमेरिकी मूल निवासियों के साथ जल्द ही दोस्ती बना ली उसने उनकी भाषाओं को आसानी से सीख लिया वम से कम छः मूल अमेरिकी भाषाएँ जानता था महीनों बीत गए एक साल बीत गया और फिर दो साल लेकिन तब भी एस्टेबन ने मेक्सिको सिटी खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी अंत में 1536 में वे चारों लोग मेक्सिको सिटी पहुंचे यात्रा के दौरान उनकी भेंट स्पेन के सैनिकों के साथ हुई वही स्पेनिश सैनिक उन्हें शहर में लेकर गए फिर चारों आदमियों ने मैक्सिको सिटी के लोगों को अपनी महान साहसिक खोज और कारनामों के बारे में बताया बहुत कम श्वेत या लोगों ने पहले नई भूमि के इतने विस्तृत क्षेत्र का पता लगाया था तब तक एस्टेबन और उसके साथी तीन मील की यात्रा कर चुके थे मैक्सिको सिटी के लोगों ने खोजकर्ताओं का हीरो जैसे स्वागत किया एस्टेबन को इसमें बहुत आनंद आया लेकिन उसके दिमाग में एक अहम सवाल था यात्रा के दौरान वो और उसके साथी एक समान थे लेकिन अब उसका क्या होगा उसने अचरज किया क्या उसे एक आजाद इंसान माना जाएगा या फिर वो गुलाम ही रहेगा जल्द उसे अपना जवाब मिल गया एस्टेबन ने कई बार डोरेंटेस की जान बचाई थी एस्टेबन बहुत साहसी और बुद्धिमान था उसने देश भर में कठिन यात्राओं का नेतृत्व किया था लेकिन डोरेंटेस अभी भी इस बहादुर एक्सप्लोरर को एक गुलाम ही मानता था ने को को सिटी के के के के के गवर्नर बेच दिया। लेकिन एक करता रूप में के दिन अभी भी खत्म नहीं हुए थे। उसे सात सोने शहर खोजने के अभियान का मार्गदर्शन करने को कहा गया इस यात्रा पर उसने उस जमीन का पता लगाया जो आज एरिजोना और न्यू मैक्सिको है दुखद बात यह है कि उस अभियान के दौरान एस्टेबन मारा गया लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया न अमेरिका का पता लगाने वाले पहले अश्वेतों में से एक था उसकी किवनदंती अभी भी दक्षिण पश्चिम के मूल अमेरिकियों की लोक कथाओं के बीच जीवित है